सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की रानी सिंहसन हिल उठे राजवंशो ने भ्रुकुटी तानी थी बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी संसावन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कानपुर के नाना की मुंह बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी बर्छी ढाल कृपण कटारी उसकी यही सहेली थी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी बुंदेले लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी बुंदेले ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई ने संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी बुझा दीप झांसी का तब डलह मन में हर्षाया राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया फॉरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया लावा रिस्का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजाओ नवाबो को भी उसने पैरों ठुकराया रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात उदयपुर तंजोर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र बंगाले मद्रास आदि की भी यही कहानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले नौ नौलखेहार यो परदे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कुटिया में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान वीर सैनी को के मन में था अपने पुरखों का अभिमान नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर से आई थी झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम नाना धुंदु पंत तांतिया चतुर्जी सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुवरसी सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेले लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में जहा खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी रानी बढ़ी कालपी आई कर सौ मील निरंतर पार घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजधानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी रानी गई सिदार चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी अभी उम्र कुल तेज की थी मनुष्य नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी हो मदमाती विजय, मिटा दे से चाहे तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमित निशानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी वाचक स्वर भारती परिमल